देखिए यदि आप कल्पना करिए अभी यहाँ पर बैठे हैं आप गाड़ी से कलकत्ता पहुंचेंगे तो कम से कम तेरह चौदह घंटे लगेंगे मन को ये देखिए वायु निशु उसको निग्रह करना तो वायु को निग्रह करने के सम्मान है वायु को कोई पकड़ सकता है आजकल लोग पकड़ भी लेते हैं वो गुब्बारा वगैरह बनाते हैं गुब्बारा में भर देते हैं वायु को तो निग्रह भी कर देते लेकिन कहते हैं कि वायु का निग्रह जो है जितना कठिन है उतना कठिन जो है मन का निग्रह भी है ये भगवान श्रीकृष्ण से, से अर्जुन करता है अर्जुन किनका अवतार था जानते हैं नर का अवतार था नर और नारायण के बारे में आप लोग सब भागवत में सुने होंगे नर और नारायण दो लोग जाकर के वहां पर बद्रे का आश्रम में तपस्या तो करते हैं वो भागवत की जब कथा होगी कभी तो मैं आप लोगों को उसको बताऊंगा तो नर और नारायण जो है भगवान के साथ साथ अवतार है इसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव को नारायण कहा गया है और स्वामी विवेकानंद जी को नर का अवतार कहा गया है स्वयं कहते हैं भगवान श्री राम कृष्ण देव के जीवन में हम लोग देखते हैं जिस समय ये नरेंद्रनाथ जाते हैं उनके पास में तो उनके सामने वो घुटने टेक करके श्री रामकृष्ण परमहंस देव गुटले देख करके कहते हैं मैं जानता हूँ प्रभु तुम तो इस पृथ्वी पर क्यों आए हो जीवों के दुख को दूर करने के लिए आए हो इस प्रकार उस समय तो नरेंद्र ये सब नहीं समझ पाते हो, तो हैं कि ये क्या कोरे कल्पना कर रहे हैं शायद पागल है इस प्रकार कहीं मैं विश्वानाथ दत्त का पुत्र और मैसे कह रहे हैं कि प्रभु आप नारायण है और जीव के कल्याण के लिए ही इस पृथ्वी में आए हैं ये तो बिल्कुल कोरी कल्पना है ये कैसी बातें कर रहे हैं कहते हैं ठीक है, है महाशय आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है तो है। बोलते हैं ठीक है, है तू ऐसा कर ये मिठाई खा उसको जबरन मिठाई खिलाने लगते हैं तब तो वो कहते हैं नहीं महाशय ये मुझे दे दीजिए मैं अपने मित्रों के बीच में बैठ करके खाऊं नहीं नहीं वो लोग भी खाएंगे किंतु तू तो खा तो जैसे कैसे भी थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो ये है नर और नारायण तो वही नर नारायण जो है जाकर के बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं और वही नर नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में इस पृष्टि पर आते हैं और पृथ्वी का भाग दूर करते हैं तो कहते भगवान भगवान जी उसका उत्तर देते असंशयम महाबाहो असंशयम महाबाहो मनोदुर्दयम चरम निश्चय ही तुम जो कह रहे हो वास्तव में मन जो है अत्यंत उसको अपने वर्ष में करना बड़ा कठिन है फिर अभ्यास न तो कौन से वैराग्य न सिखीजे अभ्यास के द्वारा हे कौन से और वैराग्य के द्वारा हम वन को नियंत्रण में ला सकते हैं असंभव कुछ नहीं है संभव बना सकते हैं अपनी साधना के द्वारा हमारी साधना क्या हो अभ्यास और वैराग्य अभ्यास किसको कहते हैं अभ्यास करते हैं निरंतर उसके लिए प्रयास करते रहना जैसे हम नाम जब करते हैं हमारे गुरुदेव ने एक मंत्र दिया है यदि आप लोग दिखित होंगे तो आप लोग जानते हैं तो हमारे गुरुदेव ने मंत्र दिया है उस मंत्र को रखते रहना माँ शारदा देवी कहती है कहते हैं जिस प्रकार घड़ी वो घड़ी रहता उसमें टक टक टक टक की आवाज चलती रहती है उसी प्रकार से व्यक्ति को अहरिष्ठ भगवान के नाम का जब करते रहते हैं बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मां शारदा देवी बोले हैं घड़ी की टक टक टक की तरह आवाज है मने हमको निरंतर साधना करते रहना चाहिए लेकिन हम जब साइकिल चलाते हैं या कर्म में व्यस्त रहते हैं तो भगवान का नाम स्मरण नहीं होता तो उसके लिए श्री राम कृष्णदेव कहते हैं देखो जब तुम ऑफिस में जाते हो काम करने के लिए तो काम करने के पहले भगवान को वंदना करो कार्य करो और फिर जब कारण समाप्त हो जाए तो पुनः वंदना करो श्री राम कृष्णदेव ये भी कहते हैं देखो जब तुम कर्म में लिप्त रहते हो उस समय एक हाथ से उनके चरण कमलों को पकड़े रहो और दूसरे हाथ से कार्य करो संसार का कार्य करो। ये ये उपाय गृहस्थों के लिए अनेक प्रकार के उपाय श्री राम कृष्णदेव बताते हैं लोग से कहें कि भाई थोड़ी साधना करो थोड़ा नाम जप करो थोड़ा सत्संग करो थोड़ा भजन करो ऐसा जब हम लोग कहते हैं वो कहते हैं महाराज हम लोग संसारी आदमी हैं, हमारे द्वारा क्या होगा हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे पूरे संसार में जुमे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हर एक व्यक्ति कर सकता है समय निकाल सकता है मैं जैसे उस दिन कहा कि भाई तुम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हो घूमने के लिए वॉकिंग करने के लिए समय निकाल लेते हो पेपर पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हो से पर तो कई लोग घंटों पढ़ते हैं दो दो घंटों चर्चों और चार चार घंटे तक पढ़ते रहते हैं पूरा समय उसमें व्यतीत कर देते हैं टीवी में न्यूज देखने के लिए कितना समय व्यतीत कर देते हैं फिर इधर उधर घूमने घामने मार्केटिंग करने के लिए कितना समय नष्ट करते हैं? किंतु तो जब उनसे कहा जाए की नहीं भाई थोड़ी सी थो भजन किया करो थोड़ा उनसे कल्याण होगा थोड़ा सत्संग भी किया करो तो कहेंगे नहीं स्वामी जी हम तो संसारी खरे हमको तो संसार में कितना दायित्व तो है सबका पालन पोषण करना है बच्चों को पढ़ाना है स्त्री की देखभाल करना है तमाम सारी बातें करके वो बहाना बना देता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि भक्ति करना चाहते हो मन को निग्रह करना चाहते हो तो अभ्यास करना पड़ेगा अभ्यास किए बगैर मन को निग्रह नहीं किया जा सकता तो वो अभ्यास क्या है कहते हैं अभ्यास जो है जैसे मैंने नौ चीजें बताई नौ बातें बताई नौधाम भक्ति बताई इनमें से किसी एक भक्ति को लेकर के आप प्रयास करिए और प्रयास करने से क्या होगा मुक्ति का फल मिलेगा हर एक व्यक्ति कोई ना कोई बिना कामना के कोई व्यक्ति जो है कोई कार्य नहीं कर पाता है यहाँ तक सन्यासी भी कुछ ना कुछ ना उसकी कामना रहती है लक्ष्य रहता है कि जैसे मैं सेवा करूं तो मैं सेवा जब करूँगा तो मेरा चित्त शुद्ध होगा और चित्त शुद्ध होगा तो भगवान के जो दर्शन होंगे मुझे ये हमारा लक्ष्य हो गया संज्ञासी लोग और कोई लक्ष्य तो नहीं है कि हम लोग कोई घर बनाना चाहते हो या ये बनाते वो हमारा लक्ष्य नहीं है घर बनाते भी हैं तो भक्तों के लिए बनाते हैं जैसे यहाँ पर आप लोग मंदिर बनाए हैं आप लोग आकर के बैठ करके सत्संग कर रहे तो जो साधु और संज्ञासी लोग करते हैं उनका भी एक कामना है सामना हम जाकर के रिलीफ का कार्य करते हैं रामकृष्ण कमीशन में तो रिलीफ का कार्य दिया जाता है विद्यालय चलाया जाता है नहीं तो सरसियों को विद्यालय चलाने के और रिलीफ कार्य करने की क्या जरूरत है हॉस्पिटल चलाने की क्या जरूरत है कितनी बदनामी होती है उससे कितने प्रकार के लोग कितनी बातें करते हैं अभी बनारस में मैं कुछ बातें देख रहा था वहां पर एक सम्... हमारे सन्यासी से इंटरव्यू कर रहे थे ये पत्रकार लोग वो सीधी बातें कर रहे हैं और उसको वो स्वामी जो चुपचाप सहन करते हुए कितनी संयम की आवश्यकता हो होती है संयम करके वो बैठे हुए उन सब चीजों को सुन रहे हैं और जो बातें बताने का है वो बता रहे हैं तो ऐसे सेवा भी करते हैं बदनामी भी झेलते हैं सब कुछ प्रकार का ये आता है क्योंकि संसार का ये नियम है संसार में यदि अच्छा भी करने जाएंगे तब भी बदनामी लेकिन उसकी चिंता जो है नहीं करते हैं उसकी कोई चिंता नहीं क्यों हमारा लक्ष्य तो परमात्मा है हमारा लक्ष्य परमात्मा है तो कहते हैं आप यदि ये भक्ति करते हैं तो उसका कुछ फल तो मिलना चाहिए तो भक्ति करेंगे तो कुछ फल मिलना चाहिए यही काम का नतीज तो कहते हैं उसका मुफ्त फल मिलेगा हमारे शास्त्र में पांच प्रकार की मुक्ति की व्यवस्था है पांच प्रकार की मुक्ति होती है पहला कहते हैं सामिप्य सारूप्य प्या, सामिप्य का समझ लें। भगवान के पास में रहना इसको सावित्य कहते हैं साथी साथी माने भगवान के समान सुख का भोग करना भगवान जिस प्रकार से खाते पीते हैं उस तो प्रकार का खाना पीना जिस प्रकार से पहनते हैं उस तो प्रकार का पहनना आप लोग जय विजय के बारे में सुने हैं जय विजय भी चार प्रकार के आयु भेद धारण किए रहे शंख चक्र गा पर्म ऐसे धारण किए हुए सामने खड़े रहते हैं उधर विजय खड़ा रहता है तो वो उन लोग भी भगवान के समान समान करते रहते हैं और फिर साम्र भी है उनको शाहरुख्य भी है और सामित्र भी है तो कहते हैं शाहरुख्य साम्र साक्षी और सयुत्य सयुद्धिमानी उसमें जाकर के समाहित हो जाना उनके साथ एक आकार हो जाना इसको सायुद्ध कहते हैं तो ये मुक्ति फल मिलेगा और ये मुक्ति जो है अब बताइए हम जब अंग्रेजों के से परतंत्र से अंग्रेज हमारे पर शासन करते थे तो हम मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं किए कितना परिश्रम नहीं किए हमारे कितने अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच के लोग नेता लोग शहीद हो गए भगत सिंह इत्यादि लोग क्यों मुक्ति के लिए देश को मुक्त करने के लिए भारत माता की मुक्ति के लिए कितने लोग अपने बलिदान दे दिए और आज भी दे रहे हैं सैनिक लोग हमारे क्यों केवल मुक्ति के लिए और हम इस मुक्ति फल को प्राप्त करने के लिए हम भजन नहीं करते हैं भजन तो करना चाहिए ना भजन है चिंतन है श्रवण है मनन है निर्दातन है ये सब करने की तो आवश्यकता है क्यों ये बड़ा फल है ये तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हम छोटा फल चाहते हैं लेकिन मुक्ति ऐसा सुख है जिसमें फिर बंधन में हमको आना नहीं पड़ेगा बार बार जो पुनर्जन्म, पुनरपि मरणम पुनरपिजन्य जठरे सैनम ये सर पारे कल पुष्प पारे पाठ मरा ये तमाम सब जो है इसमें हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा हम मुक्ति का फल लाभ कर सकते हैं लेकिन इसके लिए भी बहुत आवश्यकता है क्योंकि मैं तो बोल के चला जाऊंगा मैं जो है आप लोगों को बोलती एक शिक्षण जाता है कक्षा में लेक्चर देता है लेक्चर देने के बाद वो चले जाते हैं अब उनमें से कुछ विद्यार्थी जो है नोट्स बना लेता है शिक्षक जो नोट्स नोट्स बना देता है जो बोलते हैं उसको बीच बीच में थोड़े थोड़े लिख लेता है कोई छात्र जो है आने सीखा वो याद रहेगा नहीं पुस्तक से पढ़ी रहेंगे ऐसा वो नोट्स नहीं बनाएगा तो इस प्रकार से आप लोगों के बीच में भी कुछ उच्च अधिकारी कुछ निम्न अधिकारी उच्च अधिकारी लोग क्या करते हैं उसको एकदम पकड़ लेते हैं पकड़ करके उस प्रकार का जीवन यापन करने की चेष्टा करेंगे कुछ लोग कहेंगे अरे महात्मा जो तो है बोल गए यार महात्मा का जीवन अलग होता है उनका बोलना काम है उसमें हमको क्या ध्यान देना ऐसा वो तो उपेक्षा कर देगा और तीसरा व्यक्ति तो ऐसा हो गया अरे यार महात्मा आपने को बड़ा दिखा रहा था वहां पर वो मिल था ना हमारी माइक मिल गया था बस अपने को बड़ा दिखाने के लिए तमाम सारी बातें बोल दिया और इस शास्त्र तो को एक तो दो सौ तो, चार सौ श्लोक याद कर लिया और हर में लगन लोगों के पास लेक्चर ऐसा तो ऐसे भी बहुत से लोग आएंगे लेकिन इस लेक्चर के बीच में एक शिक्षक तथा में लेक्चर देता है एक बच्चे हम कल देख रहे थे कितना बच्चा परफॉर्मेंस किया है एक में तो चौरानवे पाया एक में निन्नबे से तो हंड्रेड परसेंट पा लिया सोशल तो साइंस में 100 परसेंट अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है सोशल तो साइंस में 100 परसेंट अध्ययन कर लिया तो ये कैसा बच्चा होगा हम लोग तुरंत लागे ला। वो शिक्षक के बातों को ध्यानपूर्वक पूर्वक सुनता होगा सुनने के बाद नोट्स बनाता होगा घर में जाकर के इसको अभ्यास करता होगा अभ्यास करने के बाद वो इतना अच्छा अंक अधिक हम लोगों में भी इसमें कुछ उच्च अधिकारी है कुछ निम्न अधिकारी है कुछ लोग इसको श्रवण करेंगे और इसको अभ्यास करेंगे और कुछ लोग श्रवण करके उसको छोड़ देंगे और कुछ लोग तो गाली भी देंगे कि महात्मा जी गए थे यार वहां पर क्या क्या, क्या बातें बोल गए ऐसा गाली भी दे सकते हैं आप लोग नहीं देंगे क्योंकि आप लोग तो हमारे लो तो भक्त हैं भगवान के भक्त हैं तो आप लोग गाड़ी तो हमको नहीं देंगे लेकिन मैं बताया कि सामान्य लोगों की भावनाएं क्या होती सामान है सामान्य लोग किस प्रकार से सोचते हैं तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो है भगवान को पाने के लिए मुक्ति का फल प्राप्त करेंगे और ये मुक्ति का फल प्राप्त करने के लिए हमें इन माध्यमों से ये नौ माध्यम मैंने बताया इन माध्यमों के बारे में हमको जानना चाहिए अब दूसरी बात में आता हूं हमारे राम रामकृष्ण संघ में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चार योग की बात चार योग की बात श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं चार योग चार योग में है ज्ञान योग भक्त योग कर्म योग और राज योग इसके बारे में डिटेल्स में उसमें लिखा है लेकिन मैं संक्षिप्त में आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता दू क्योंकि ये आप लोग भक्त सम्मेलन में आए हैं भक्त सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ ऐसे जो व्यक्ति जो जानकार व्यक्ति है उनको साधक जीवन गृहस्थी लोगों के साधक जीवन में जो उपयोगी चीज है उनको बताए ये भक्त सम्मेलन का उद्देश्य है या उसका एक भी उद्देश्य है क्या मैं तो जैसे मैं बताया था अग्नि में यदि ईंधन ना डाला जाए ठूक ना, ना दिया जाए तो अग्नि तो बुझ जाएगा ना? हमारे अंदर गुरुदेव ने एक अग्नि बैठा दिया था यदि उसमें हम तेल ना डालें तो क्या हो जाएगा बुझ जाएगा ये भक्ति सम्मेलन का भक्त सम्मेलन का भी उद्देश्य यही है भक्त सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि आपके अंदर जो दीपक गुरु के मंत्र रूपी जो दीपक है लौ है वो निरंतर प्रज्वलित रहे यही भक्ति सम्मेलन का उद्देश्य है तो भक्ति सम्मेलन में हम उसमें क्या करते हैं आपके जो लौ थोड़ा सा धीमा हो गया है आपने तेल डालना बंद कर दिया तेल डालना माने भक्ति का भी बन कर दिया है या भूल गए हैं या थोड़ा बहुत करते हैं तो उसको हम लोग और अच्छे से प्रज्वलित करने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी भक्ति और अधिक बढ़ जाए और आप भगवान को लाभ कर लें भगवान के सामिथ्य का अनुभव करें ये उद्देश्य है भक्ति सम्मेलन भक्त सम्मेलन का उद्देश्य यही है तो आप लोगों के अंदर जो लॉ जल रही है मैं नहीं कहता हूं कि किसी के अंदर नहीं जल है जिन लोगों ने दीक्षा लिया है वो तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो जप करते ही होंगे थोड़ा आकर के मंदिर में प्रणाम तो करते ही होंगे जाकर के साधु महात्माओं से मिलते ही सत्संग करते हैं तो इससे लौ जो है जला रहता है लेकिन क्या कभी कभी मध्यम पड़ जाता है इसलिए इस भक्त सम्मेलन के माध्यम से उस लौ को और अधिक प्रज्वलित करने का हम लोग प्रयास करते हैं क्योंकि सब समय गुरु तो नहीं मिल सकते ना गुरु तो बेलुर मठ में बैठे हुए हैं और गुरु सब्समेंट ठाकुर जी हैं यदि चाहे तो आप लोग गुरु ठाकुर के चरणों में आकर के अपना समाधान कर सकते हैं लेकिन संत लोग सब जगह मिलते हैं हमारे राम रामकृष्ण मिशन जहां जाएंगे संत लोग मिलते हैं और थोड़ा बहुत तो वो लोग साधना करके स्थान उच्च स्थान प्राप्त किए रहते हैं आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं तो ये हम लोग ये भक्त सम्मेलन जो आयोजन करते हैं उसका उद्देश्य है कि आपके अंदर के जो प्रज्वलित दीप शिखा है उसको ठीक से प्रज्वलित रहे सब समय इसके हाँ। लिए इस प्रकार का प्रयास करना तो स्वामी जी चार योग की बात करते हैं कर्म योग ज्ञान योग भक्त योग और राजयोग ये चार योग में से किसी योग किसी एक योग या सभी योग का समन्वय करके हमको उस परम तत्व को प्राप्त करना है यही हमारा उद्देश्य है। श्री रामकृष्ण देव बार बार कहते हैं देखो मनुष्य शरीर हमने प्राप्त किया है मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है मनुष्य शरीर का उद्देश्य भोग नहीं है यह कहते हैं मनुष्य शरीर का उद्देश्य भोग प्रदापति नहीं है मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भगवत प्राप्त करना क्योंकि चौरासी लाख योड़ियों में भटकने के बाद भगवान बड़ी कृपा के कारण ये मनुष्य शरीर देते हैं श्री रामकृष्ण देवी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताते हैं एक व्यक्ति है वो अंधकार घर में भटक रहा है बड़ा कमरा है अंधकार में भटक रहा है लेकिन वो देख नहीं पाता है दीवार के सहारे सहारे ऐसे घूमते रहता है और एक बार ऐसा आता है कि वो दीवार के सहारे जाकर के दरवाजे से बाहर निकल जाता है ठीक ऐसा ही है ये मनुष्य शरीर जो है दरवाजे से बाहर आ गए है माने अंधकार में हम नहीं है यदि चाहे तो हम मुक्ति फल लाभ कर सकते हैं भक्ति फल लाभ कर सकते हैं ये मनुष्य शरीर का उद्देश्य श्री कृष्ण देव सब समय बोलते थे जब कभी तो भी बोलते थे देखो भाई मनुष्य शरीर का उद्देश्य है भक्ति लाभ करना मनुष्य शरीर का उद्देश्य है ईश्वर लाभ करना तो लोग कहेंगे ईश्वर लाभ करना तो बड़ा कठिन स्वामी आप क्या ईश्वर लाभ कर लिए ऐसा कुछ से है तो हम तो कहते हैं वह देखे हम ईश्वर लाभ किए हैं कि नहीं कर किए हैं यदि मैं भी कि मैंने ईश्वर लाभ किया है तो आपको विश्वास नहीं होगा आप कहेंगे स्वामी जी बड़ा ठा रहे हैं कि हमको ईश्वर लाभ हो गया है करके विश्वास नहीं होगा इस विश्वास को अर्जन करने के लिए आपको साधना की जरूरत है समझ रहे हैं ना किसी के बात को विश्वास जैसे मैंने कहा हाँ मैंने भगवान को देखा है ऐसा यदि मैं कर दिया तो इस विश्वास को धारण करने के लिए आपको चालनी करनी पड़ेगी माने किसी भी चीज को यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए विश्वास आवश्यक है श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी चारों तरफ भ्रमण करते हैं अनेक गुरुओं के पास जाते हैं यहां तक देवेंद्र ठाकुर के पास भी जाते हैं तब वो नाव में रहते थे नाव में महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर कहते थे उनको वो नाव में गंगा जी में नाव में बैठ करके साधन बदल करते थे एक छोटी सी कुटिया थी एक दिन अचानक उनके कमरे में पहुंच जाते हैं जिस कुटिया में वो रहते स्वामी जी तो बड़े जिज्ञासु स्वभाव के थे और संशयी भी थे संशय भी उनके अंदर था और जिज्ञासु प्रवृत्ति भी थी तो उस जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वो महर्षि देवेंद्र नाथ उसमें पहुंच जाते हैं जिस नाव में वो बैठ करके साधना करते हैं मां कहते हैं मां से क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं वो कहते हैं भाई सुभाष तुम्हार नरेन्द्र तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है तुम्हारी आंखें बड़ी बड़ी है तुम यदि चाहो तो तुम भगवान के दर्शन कर सकते हो। तो खुद स्वामी विवेकानंद भी वहां से आकर के कहते हैं ये कैसी बात है मैं उनसे पूछने गया था महाशय क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी आंखें बड़ी अच्छी है अपनी बातें नहीं बता रहे मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखें अच्छी ये तो ऐसा हुआ मैं बोला कि स्वामी जी इसका कटिहार का रास्ता किधर है तो उसने बताया कि स्वामी जी आप थोड़े मोटे लगते हैं ये बातें पतने कहा मोटे पतने की बातें करने लगना भाई मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कटिहार का रास्ता कहाँ है मैं कटिहार का रास्ता पूछ रहा हूं वो बोल रहा है आप मोटे दिखते हैं या पतले दिखते हैं इससे कोई उत्तर हुआ ऐसा सामने जी उपहास करते हैं उसके बाद धीरे धीरे बहुत से विद्वानों से जाकर के पूछते हैं बहुत से विद्वानों से एक से नहीं कोई उनके उठकर नहीं दे पाते हैं उसके बाद एक आप लोग सुने उनका नाम सुरेंद्रनाथ मित्र थे अरे नरेन्द्र तू इधर उधर कहां भटक रहा है रामचंद्र दत्त दत्तरा रामचंद्र दत्त बोले इधर उधर कहाँ भटक रहा है यदि तू ठीक ठीक भगवान का लाभ करना है तो इधर उधर मत जा तू सीधा दक्षिणेश्वर चले जा तेरा तो रामकृष्ण से परचय हो गया रामकृष्ण परमहंश देव से उनके पास चले जा और इस प्रश्न को उनके पास जोड़ा उनसे पूछ तो ठीक है रामचंद्र दत्त ने कहा और वो ले करके भी उनको गए वहां गए भक्तों से चर्चा करके बहुत प्रकार की बातें हो रही थी फिर लोग सब बैठे हुए थे सामने में श्री राम कृष्णदेव अपनी बातें रख रहे थे उसी समय वो कहते हैं अचानक कहते महाशय से आपने भगवान के दर्शन किए हैं श्री राम कृष्णदेव कहते हैं हाँ बेटा मैंने भगवान के दर्शन किए हैं और मैंने दर्शन ऐसे किए हैं कि जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ और यदि तू भी चाहे तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूँ ये परफेक्ट गुरु कहते होते ये निकली मैं यदि तू भी चाहे तो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा सकता हूं लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा कंडीशन जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा उन्होंने कहा ठीक है कोई एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जिसने बिल्कुल बल के साथ कहा कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हां मैंने ईश्वर को देखा और ऐसा ही नहीं जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं वैसा देखता हूं और उनसे मैं बातें भी करता हूं जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं वैसे मैं उनसे बातें करता हूं ऐसा कोई अधिकारी कोई फिकल सकता है और स्वामी विवेकानंद जी को तब भी विश्वास नहीं होता है तब भी विश्वास नहीं होता है कि महापुरुष ने ईश्वर के दर्शन किए हैं क्योंकि विश्वास के लिए क्या होता है आपको साधना चाहिए तब विश्वास अंत में विश्वास होता है श्रीराम रामकृष्णदेव सदा के लिए कहा करते थे जो राम हुए थे जो कृष्ण हुए थे वही इस समय इस राम रामकृष्ण के रूप में तुम्हारे सामने आज के निश्चित लास्ट मोमेंट में कहते हैं तब जा करके उनको विश्वास होता है तब वो बोल भी नहीं पाते थे श्री रामकृष्णदेव तब उनके हृदय में विश्वास पैदा होता है क्यों उसके पहले उन्होंने साधना की थी निर्विकल्प समाधि की अनुभूति की थी आप लोग वो घटना जानते हैं कि जाकर के काशीपुर उद्यान वाटिके में बार बार श्री राम कृष्णदेव के पास जाकर के नरेंद्र नाथ कहते थे मुझे ऐसा बना दीजिए जिस प्रकार से सुखदेव जी जो है सब समय समाधि में डूबे रहते हैं उसी प्रकार से मैं भी समाधि में डूबा रहू और थोड़ा शरीर रक्षा के लिए कभी कभी बीच में बाहर आकर के थोड़ा भोजन पान करूं और पुनः समाधि में चला जाऊं शाम श्री रामकृष्णदेव प्रसन्न नहीं हुए थे श्री राम कृष्णदेव कहते हैं कि बेटा तू अपने ही मुक्ति तो की चर्चा कर रहा है मैं तो सोचा था तू एक बड़ा वट होगा जिसके नीचे आने जिस प्रकार से वट वृक्ष में के नीचे जाकर के हम लोग विश्राम करते हैं सब लोग जब हम थक जाते हैं पसीने से सर बिस्तर हो जाते हैं जाकर के बरगद के पेड़ के नीचे में जाकर के बैठ करके हम लोग विश्राम करते हैं तो वो श्री राम कृष्णदेव तो कहते हैं मैं तो सोचा था कि तुम्हें एक बड़ा वट होगा लेकिन वट नहीं तू तो, तो निजी स्वार्थ के लिए मर रहा है अपने स्वार्थ के लिए मर रहा है छी नरेंद्र ये तू कैसी बातें करता है अरे इससे भी ऊंची अवस्था है अब इससे ऊंची अवस्था क्या है इससे ऊंची अवस्था है कि सबके अंदर उस ब्रह्म को देखना इससे भी ऊंची अवस्था है ऐसा लेकिन साधना करते हैं एक दिन कृपालु है भगवान के सदा कृपालु होते हैं कृपा वत्सल होते हैं एक दिन उनको निर्विकल्प समाधि देरी चाहिए जाकर के ध्यान करने बैठे उनको निर्विकल्प समाधि में हो गई निर्विकल्प समाधि में क्या होता है निर्वकल समाधि में भगवान के साथ एकाकार हो जाता है ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है दो प्रकार की समाधि होती है निर्विकल्प और सविकल्प वैसे तो शास्त्रों में अनेक प्रकार की समाधि के लिए गई है लेकिन मुख्य रूप से दो प्रकार की समाधि होती है एक सविकल्प कहते हैं एक निर्विकल्प कहते हैं सविकल्प समाधि क्या होता है तो विकल्प समाधि में व्यक्ति किसी विकल्प को लेकर के अर्थात नाम या रूप को लेकर के उसमें डूब जाता है शरीर आ जाता है लेकिन उसमें एक अहम बना रहता है मैं दृकता हूँ मैं उस ब्रह्म को देख रहा हूं ईश्वर को देख रहा हूँ ये जो अहंकार है मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ ये जो अहंकार है वो बीज उनके अंदर रह जाता है तो उसको हम करते हैं सटोलोजिकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि वो है जिस समय ये बीज मैं दर्शाता हूँ मेरा दृश्य है और एक दर्शन की प्रक्रिया ये तीन त्रिपुटी जब नष्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं निर्विकल समाधि वहाँ पर अहंकार का ले मात्र भी नहीं ये त्रिपुटी नहीं रहता है बल्कि एक ही हो जाता है एको हम एको हम यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक हूँ मैं, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का जो ज्ञान उनको होता है इसे निर्विकल समाधि कहते हैं उसमें तो निर्विकल समाधि में किसी प्रकार का अहम नहीं रहता है वो एकाकार हो जाता है तो इसको निर्विकल समाधि कहते हैं तो ये निर्विकल्प समाधि जो है वेदांत का चरमावस्था है वेदांत का चरमावस्था जो है ये निर्विकल्प समाधि है श्री रामकृष्ण देव को भी तीन दिन में निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई थी मैं इस घटना में अभी आऊंगा काली दिन घटना में लेकिन उसके पूर्व श्री रामकृष्ण देव की घटना की पता नहीं क्योंकि लीला प्रसन्न भी इतना विशाल है और इतना मधुर है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ छोड़ने की इच्छा नहीं होती है कितनी कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी है और उसके बाद विश्लेषण करता स्वयं शारदानंद जी महाराज है कितने ही अच्छे सुंदर शब्दों में इसका विश्लेषण किया है कहीं कहीं पर जहाँ कहीं भी भक्त लोग या सामान्य हमारे जैसे लोग न समझ पाए उसको सुंदर विश्लेषण करके उन्होंने समझा दिया है ये जैसे निर्विकल्प और संविकल्प समाधि की बात मैंने जो बोला उसको शारदानंद जी महाराज ने उसको तो समझाया है की निर्विकल्प क्या है और संविकल्प क्या है तो वहां पर श्री रामकृष्णदेव तीन दिन में ही निर्विकल्प समाधि उनके सामने कहे श्रोतापुरी जी बोले ध्यान लगाओ बेटा संन्यास हो गया उनको संन्यास दे दिए भगवान भी कौके दे दिए और वो फिर ध्यान करने के लिए बैठते हैं फिर ध्यान करने के लिए भगवान का ध्यान करने जहां बैठते हैं माँ काली उनके सामने आ जाती है सब समय तो माँ काली क्योंकि माँ काली की भक्ति करते थे माँ काली का भजन करते थे पूजन करते थे और उनसे बातें करते थे उनके साथ क्रीड़ा भी करते थे उनको तो कितने ही प्रकार के दर्शन होते थे कलकत्ता में जाते थे एक छोटी कन्या के रूप में इस प्रकार की बालिका के रूप में वो छोटे छोटे बच्चियों के साथ मां खेल रही है भगवान की लीला कैसी है उन बच्चियों के साथ खेल रही है श्री राम कृष्णदेव की नेत्र इतने अच्छे वो पहचान लेते थे कि तो जिसम्बा यहाँ पर आकर के खेल रहेगी हृदय को बताते हैं हृदय यहाँ पर मेरी माँ आई है छोटी बच्ची के रूप में आई है उनको कितने ही प्रकार के रूप आकर के दर्शन देते थे और उपदेश देते थे फिर एक बार देखते हैं कि माँ खेल में व्यस्त है छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेल रही है जैसे ही शंख फूका गया फू करके जैसे शंख बजा तुरंत वहां से खेल छोड़ करके माँ दौड़ी के मेरे को मंदिर में पूजा ग्रहण करना है ऐसी माँ तो ऐसे माँ को हम लोग ये जो शंख बजाते हैं घंटी बजाते हैं इसका बड़ा तात्पर्य है एक तो जो एंटी वाइब्रेशन वाईरे, वाइब्रेशन होता है ना एंटी वाइब्रेशन उसको वो दूर कर देता है एक लाभ वो दूसरी बात है कि भगवान जो है इधर उधर भगवान दिन भर मंदिर में तो बैठे रखेंगे नहीं तो उनको भी तो घूमने की इच्छा होगी ना जैसे हम उनको सजीव मानेंगे तो सब प्रकार की क्रियाएं करतेंगे हैं जैसे मानव करता है ऐसे सब सजीव देखेंगे तो भगवान जी इधर उधर घूमते रहते हैं तो हम जब संघ बजाते हैं तो तुरंत वो जाना जाता है कि मेरे भक्त मेरी आरती करने वाले हैं तुरंत वो दौड़ करके मंदिर में आ जाते हैं आरती ग्रहण करते हैं ये भाव की विषय है इसीलिए ये भाव के विषय में एक बहुत अच्छी बात कही है न का विद्य देव का देवता विद्यमान नहीं है न का विद्यते देव न पाषाणिन विमया न पत्थर है और न मृम है माने मिट्टी का है अब मिट्टी में भी पूजा करते हैं ना दुर्गा का काली का मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं और मिट्टी की मूर्ति में पूजा करते हैं तो कहते हैं कि वो पाषाण की ही नहीं है मिट्टी मिट्टी की भी नहीं है, मिट्टी, मिट्टी की भी है। तो क्या है भाई भावोधि विद्यते देवा और तस्मात भावोधिकाल है कहते हैं भावना ही हम जो भावना करते हैं जैसे श्री आम देव भावना करते थे कि मेरी माँ जो है छोटी बच्ची के रूप में खेल रही है मेरे साथ पीछे पीछे आ रही है ये भावना और उनको भावना करने से भगवान आ जाते हैं भावो ही तत्व कारण कहते हैं ये जो भावना में ही भगवान का विद्यमानता है यदि आप समझे तो यहां पर भगवान विद्यमान है आपकी बातें सुन रहे हैं आपका प्रेयर सुन रहे हैं आपकी वंदना आपकी प्रार्थना सब सुन रहे हैं यहाँ पर बैठ करके और यदि भावना नहीं है तो साथ साथ भगवान भी आपके सामने आ जाए तो कुछ फायदा नहीं होगा तो कहते हैं भावो ही विद्यते देव भावो ही सबसे कारण और भावना ही भावना का कारण है इसलिए कहते हैं कि भावना करना चाहिए हम जैसे माँ को मिट्टी से बना देते हैं काली के रूप में दुर्गा के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ चार दिन पांच दिन पूजा करते हैं पूजा करने के बाद उनके उनका विसर्जन कर देते हैं विसर्जन कर देते हैं उसके बाद पानी में लेकर के डुबा देते हैं माने पांच दिन तक हमारी माँ की भावना रहती है पांच दिन तक हम अनुभव करते हैं कि ये मेरी माँ है जिसकी मैं पूजा करता रू इस प्रकार का तो ये जो भावना है हमेशा जो भाव है तो कहते हैं भावो भीते देव भावो भी कर भावना में भी भगवान विद्यमान है और भावना भी उसका कारण है ये कहते हैं तो अभी मैं स्वामी जी के प्रसंग में चलूं स्वामी जी को निर्विकल्प समाधि हो जाती है निर्विकल्प समाधि होने के बाद भी श्री राम कृष्ण देव के ऊपर उनका विश्वास नहीं होता है कि यही ईश्वर है।, है यही श्री राम है यही श्रीकृष्ण है ये उनको अनुभव नहीं होता है ये अनुभव कब होता है जब उनके मन का जो संख्या इतना अधिक बढ़ जाता है श्री रामकृष्ण देव रोग से बिल्कुल पीड़ित है बोल तक नहीं सकते एक महीने तक उनकी आवाज नहीं सुनी गई थी ऐसे अवस्था में नारद नरेंद्र अपने मन में विचार करते हैं कि यदि इस समय ये व्यक्ति यदि कहे कि हाँ मैं ही भगवान हूं मैं ही राम हूं मैं ही कृष्ण तब मैं विश्वास करूंगा देखिए कितने क्षण सही निर्विकल समाधि उनकी कृपा से प्राप्त हुई और एक घटना बताऊ मैं जब उनके पिताजी का देहांत हो जाता है इनका विश्वनाथ दत्त जी का देहांत होने के बाद उनको खाने के लिए भी लाले पड़ते हैं इधर उधर जो है मांगना करने से खाना नहीं मिलता है कई कई दिनों तक खाना भोजन नहीं मिलता है तब उनके मन में नास्तिकता आती है मैं इसके बारे में बताया था आप लोगों को कि उनके मन में नास्तिकता आ जाती है और वो नास्तिक हो गया है ऐसा अपने आप को प्रदर्शन करते लगते है वास्तव में नास्तिक नहीं थे उसके बाद क्या होता है उसके बाद एक दिन जाते हैं शांत विवेकानंद जी अब सब पढ़े हैं फिर भी कहते हैं कि शास्त्र तो को बार बार पढ़ना चाहिए बार बार पढ़ते पढ़ते पढ़ते उसके संसार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं ये कहा गया है तो वो जो है जाते हैं भगवान श्री राम के संदेश से कहते हैं कि मेरे पिताजी नहीं है हमारे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती है करें तो कहते हैं कि तेरे भाग्य में तो धन सुख है ही नहीं तेरे भाग्य में धन का सुख नहीं है तो क्या है कहते हैं तुम्हारे भाग में धन सुख नहीं है और फिर तू मेरी माँ को मानता नहीं है तब भी जाकर के उस समय तक जाकर के माँ को प्रणाम नहीं करते थे माँ काली के मंदिर में जाते थे लेकिन प्रणाम नहीं करते थे तो नरेंद्र तू मेरी माँ को मानता नहीं है तो मैं माँ से कैसे प्रार्थना करूं कि तुमको धन दे तुमको संपत्ति दे ये कैसे मैं कहूं और सब कहते हैं कि तू जा आज मंगलवार का दिन है मंगलवार का दिन जा करके तू जो मांगेगा वही तुम्हें प्राप्त होगा ये जाकर के कहते हैं तो वो जाते हैं काली के माँ के मंदिर में काली माँ के मंदिर में जाकर के सांग दंड प्रणाम करते करते हैं और कहते हैं माँ मुझे ज्ञान दो भक्ति दो वैराग्य दो मुझे ज्ञान भक्ति और वैराग्य दो ये वो जाकर के प्रार्थना करते हैं माँ काली से और फिर लौट करके आते हैं श्री राम उनसे पूछते हैं क्या तूने अपने संसार के अभाव दूर करने के लिए माँ से प्रार्थना कर दिया वो बोलते हैं कि महाशय मैं तो भूल गया तो बोले ठीक है भूल गया तू जा फिर से एक बार जा फिर जाते हैं वो जा करके पुनः कहते हैं कि माँ मुझे ज्ञान दे भक्ति दे वैराग्य दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँग तो वरदा खड़ी हुई एकदम साक्षात जगदम्बा जो है वहां पर खड़ी हुई थी खड़े होकर के वो आशीर्वाद तो देती है जो मांगता है वो देते फिर आते हैं श्री राम कृष्ण देव के पास कहते उन्हें अपने आवश्यकता की चीजें मांग ली संसार संसार के भोग की सुखे सुख मांग लिया उनसे नहीं मानते मैं तो भूल गया अरे बेटा तू इतना जग्रा है कि जाकर के माँ से तू अपनी बातें नहीं कर सकता कि मेरे को धन चाहिए मेरे परिवार का अभाव दूर हो जाए ये तू नहीं कर पाता जा फिर से एक बार फिर से तो जा करते नरेंद्र नाथ के तब जाकर के कहते हैं माँ मुझे कुछ नहीं उस समय उनके मन में आता है अरे राजा यदि प्रसन्न हो जाए यदि राजा प्रसन्न हो जाए तो उनसे हम क्या मांगेंगे थोड़ा हमको जमीन दे दो जायदाद दे दो माल बना दो यही मांगेंगे ना लोग कहते हैं कि राजा यदि प्रसन्न हो गया तो उसके कहेगी फिर छोटा सा कुमड़ा दे दो या बड़ा सा कुमड़ा दे दो ये कोई तो बात नहीं तो उनके मन में ये बात आता है भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो उनसे हम अच्छी चीजें मांगेंगे ना कोई तो अच्छे कीमतीदार चीज मांगेंगे कि हमको एक हार दे दो डायमंड का ऐसा कहेंगे लेकिन यदि उससे हम कहेंगे राजा आप प्रसन्न हो गए हैं तो हमको एक बड़ा कुम्भड़ा कुमड़ा आप लोग जानते हैं ना कु, कुमड़ा इधर कुम्भा को भी लौकी कह देते हैं इधर है। लौकी तो वो कुम्भड़ा जो है कुम्भड़ा यदि मांग लिया जाए तो बुद्धिमान होगी तो उनके मन में विचार आता है कि की माँ ये मा, मा सब तो मा, मुझे नहीं चाहिए मुझे केवल ज्ञान भक्ति विवेक और वैराग्य चाहिए और फिर आते हैं श्री राम कृष्ण देव कहते है की बेटा तेरे भाग्य में धन सुख लिखा ही नहीं है कहाँ से मिलेगा तब स्वामी जी उनके नरेंद्र उनके चरण पकड़ लेते हैं कहते हैं आप ही मुझे भुला देते हैं बार बार मैं बार बार उनके पास जाता हूँ मांगने के लिए और आप ही बार बार मुझे भुला देते हैं इसलिए आपको ही कुछ करना होगा चरण पकड़ लेते हैं उसके बाद देखे शरणागत वत्सल भगवान तो शरणागत वत्सल श्री रामकृष्ण देखे की संपूर्ण रूप से मेरे चरणों में शरणागत हो गया है चल के तो कहते हैं जावेगा तेरे घर में अब मोटे अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा और उस समय से हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं एक, एक मास्टर के रूप में ये चंद्र विद्या स्कूल में जाकर के कार्य जा करते, करते हैं लेकिन कुछ दिन कार्य करने के बाद उससे भी उनका मन उठ जाता है किसी के साथ अनबन हो जाता है और वो कार्य भी छोड़ देते हैं लेकिन मोटे अन्न वस्त्र का अभाव तब से उनके जीवन में नहीं आता है ये श्री कृष्णदेव और ये विवेकानंद विवेकानंद जी और श्री रामकृष्णदेव का इसी प्रकार और बहुत उन लोगों के बीच में नुकसा की नहीं होती थी एक बार स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि महाशाय है। आप कहते हैं कि वो जो चाकक पक्की है और बात का जल पीता है वो आकाश से बारिश होती है सब पानी पीता मैंने तो देखा अभी तो चाक पानी सी रखता तालाब से तो श्री राम कृष्णदेव इतना निकलाती थे देखिये दोनों में भेद क्या था रामकृष्ण देव इतना विश्वासी थे नरेन्द्र नाथ जी पर इतना विश्वास करते थे और नरेंद्र नाथ जी उसके उपरीत रामकृष्ण पर कभी विश्वास नहीं करते थे <laughs> तो जो कहते थे उसको परीक्षा करके देखते थे तो श्री रामकृष्ण देव एक जो कहते हैं अच्छा बेटा क्या चतु जो चाटक पानी पी रहा था अक्सल युग आ गया शायद होके पी रहा होगा तो उसके बाद बोले एक दिन ऐसे गए थे महा से आइए आइए आइए देखिए चातक पानी पी रहा है श्री रामकृष्ण देव दौड़ करके आते हैं कि देखो सभी चातक पी का इतना शास्त्र की वाकई क्या गलत हो जाएगा कि चातक जो है हमेशा स्वाति नक्षत्र में गिरने वाले पानी को पीता है चाहे जात से मर जाए वो तालाब का पानी नहीं पिएगा समुद्र का पानी नहीं पीएगा ऐसा शास्त्र में लिखा है क्या सही ये नरेंद्र कहना जा दौड़ करके जाकर के देखता है देखते हैं तो वो चमचा चमचे चंद्रा जानते है तो जो है चाटक बोल दिया तेरे बात पर हम कभी विश्वास नहीं करूंगा ऐसे तो दोनों में नोक दो, हमेशा करते रहता लेकिन आंतरिक प्रेम था कितना प्रेम था इसको आप लोग अनुभव नहीं कर सकते एक जो है अपने शिष्य के प्रति इतना प्रेम करे ये बहुत कठिन काल है तो स्वामी विवेकानंद जी और उनके बीच में इसी प्रकार का नोकझोक है एक दिन परीक्षा करने के लिए क्या कर रहे हैं अब ये मैं कहानी बता रहा हूँ ये भी हमारा ठाकुर जी से संबंधित है इसलिए भक्त सम्मेलन का विषय बन सकता है तो एक बार क्या होता है स्वामी जी तो बड़े संसई थे एक दिन वो आए दक्षिणेश्वर में दक्षिणेश्वर में आ करके देखते हैं टाइम तो नहीं बना हाँ। दक्षिणेश्वर आकर के देखते हैं कि श्री राम कृष्णदेव कलकत्ता में हुआ है जा करके जब देखते हैं नहीं है अब वो बोलते हैं कि ये सब उनको इतना बढ़ा दिए हैं इतना कर दिए हैं कि ये यदि किसी धातु के वस्त, वस्तु को यदि छू ले तो उनको बिच्छू के डर्क मारने की तरफ पीड़ा होता है कोई ऐसी धातु जैसे मैं ये, ये, ये धातु पकड़ा और मुझे मृत्यु के डंक मारने की तरह दिया हो यह संभव है क्या संभव नहीं देखिए श्री रामकृष्ण देव के साथ संभव था कामनी कांसन के इतने अधिक त्यागी थे कि वो स्पर्श तक नहीं कर सकते इसलिए उनके सारे बर्तन जो है या तो मृति के या पत्थर पर हुआ कर सकते तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने कहा कि आज तो परीक्षा लेना ही पड़ेगा तो वो क्या करते हैं एक सिक्का होता है तो अभी भी सिक्का होता है ऐसे एक सिक्के को गद्दा के नीचे में दबा ग्री रामकृष्ण बैठते हैं वैसे उछल पड़ते हैं अरे क्या मेरे कितनी पीड़ा हो गई है और उनके अंग प्रतंग चेहरे पीड़े हो जाते है। अब ना हैं अब वो नरेंद्र नाथ दूर बैठे दूर खड़े हुए देख रहे अपराधी की तरफ और भक्त लोग सब उसको देखते हैं कि कहाँ पर बिच्छू आ गया कहाँ पर क्या आ गया सब झड़ा करके देखते हैं कहीं कुछ नहीं एक ठंड से पैसा गिरता है पैसा। जो रुपये है वो ठंड से गिरता है हाँ तब वो नरेंद्र की तरफ से रामकृष्ण देव ऐसा देखते हैं नरेंद्र अपराधी की तरह ऐसा चीर करके खड़े जाते हैं तब तो बोले की देख बेटा साधु को दिन को देखना रात को देखना तब विश्वास करना की ये ठीक ठीक साधु है ठीक ठीक छी� जो है गुरु है इसीलिए गुरु बनावे डाल के और पानी पिए कहावत है जानते है ना आप सब लोग इधर के इधर के ही लोग रहने वाले हैं ये सब कहावत जो है सर्वत्र हिंदी एरिया में तो कम से कम पंच बना के नहीं नहीं ये किसी महान व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ है तब इतना प्रचलित हुआ जब तक ये कोई भी शब्द जो है जब लोक में प्रचलित हो जाता है ना आप जान लीजिए कि उस शब्द में जोर था स्वामी विवेक जी एक बार कहते हैं ना दो व्यक्ति हैं दोनों व्यक्ति लेक्चर दे रहे हैं एक के व्यक्ति के लेक्चर को सुन के लोग जो है एकदम तब्लीन हो जाते हैं और दूसरे व्यक्ति के लेक्चर को सुनकर के तलील देने को जबकि वही बातें बोल रहे हैं कारण क्या है उसकी यस। समझ रहे हैं ये है मुख्य चीज जो है जब ये शब्द जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जब ट्रांसफर होता रहता है तो आप जान जाइए कि ये, ये जो शब्द है किसी महान व्यक्ति के द्वारा बोला गया है नहीं तो आदमी इसको नहीं ग्रहण करेगा तो ये जो कहा गया गुरु बनावे जान के पानी की माने बिना जाने गुरु नहीं बनाना चाहिए ये कहा गया इसको रात को देखो दिन को देखो तब उस पर विश्वास करो ये तो विश्वास मत करो आप लोग तो अब सब जानते हैं कि साधु लोगों की क्या स्थिति है कई कई ऐसे उदाहरण हमारे इसमें आगे साधु समुदाय के सब जो है बहुत प्रकार से बदनामी देती है वो लोग एक प्रकार की कही और कब किसका क्या होगा भाई ये कहना बहुत मुश्किल है महामाया जो है इतनी प्रबल है ना और जो व्यक्ति साधना से पथ पर अग्रसर होता है उसको महामाया और भी परेशान करती है क्यों महामाया नहीं चाहती है कि ये मेरे जाल से बाहर जाए आप मछली खाने वाले लोग माता जी लोग जानते हैं और जो इन घर की मछली खाने वाले लोग होंगे जानते हैं जो जाल पकड़ते हैं जाल पकड़ते हैं वो लोग सब जानते हैं जाल में यदि मछली आ गया तो क्या आप छोड़ देंगे इतने अजम तरीके से कोई नहीं छोड़ेगा जाल में आ गया तो उसको कितना जल्दी मार करके और काट करके खा जाएगा यही उद्देश्य होगा महामाया के जाल में हम सब पड़े हुए हैं। हर कोई पड़ा हुआ है महामाया इतना बड़ा जाल है कि महामाया के जाल में हम सब पड़े हुए हैं और महामाया नहीं चाहती है कि हम उसको छोड़ करके उस जाल से बाहर निकल जाए वो तो छोटी छोटी मछलियां होती है वो कभी कभी बाहर निकल जाती है सूक्ष्म हो जाती है तो कहते हैं साधना के बल पर जब हम सूक्ष्म हो जाते हैं तब उसमें से निकल सकते हैं लेकिन जब तक साधना की प्रक्रिया चल रही है और जब तक हम स्कूल हैं साधना के बल पर मन जो है मन की स्थूलता की बात है यहाँ पर मन स्कूल और सूक्ष्म होता है माने मन जब शुद्ध हो जाएगा चित्त शुद्ध हो जाएगा हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो बाध्य होकर महामाया स्वयं क्या करती है ये महामाया स्वयं हाथ पकड़ती है कि बेटा अब चल ब्रह्म के पास तू अब तू ब्रह्म के पास जाने के योग्य हो गया है ये महामाया स्वयं ले जाती है लेकिन उसके पहले जब तक आप साधक हैं तब तक महामाया नहीं छोड़ेगी महामाया तो हर समय चेचा करती रहती है कि कैसे इसको बांटूंगी किसी न किसी उपाय से बांधती कांवली में कांचन में लोभ में मोह में ये सब डाल करके रखती है क्योंकि तो उनकी लीला खत्म हो जाएगी हम सब लोग यदि मुक्त हो गए सब लोग जाल के फाट से निकल गए तो क्या लीला चलेगी मछली खाना संभव होगा यदि जाल से सभी मछलियां बाहर हो गई तो मछली खाना संभव होगा नहीं होगा ना असंभव हो जाएगा तो कहते हैं कि महा जो है ना आसानी से छोड़ती नहीं किसी ने किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके करके वो करके वो बांधने की चेष्टा करती है लेकिन मैं बताया था कल बताया था आप लोगों को एक कृपा शक्ति भी है जो कृपा शक्ति हमको निरंतर मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहती है मार्गदर्शन करती रहती है ऐसी भी शक्तियाँ ऐसी बात नहीं है कि केवल बांधने वाली शक्ति होती है मुक्त करने वाली शक्ति नहीं होती ऐसी बात नहीं दोनों प्रकार की शक्तियां तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम जो है भगवान के प्राप्त करना चाहते हैं तब तक इन माया को फेस करना पड़ेगा श्री राम के भक्त कहते थे कि महामाया जो है दो लोगों को बांधने के लिए आई इसको किसको बोले इसको एक, एक, एक तो नाग महाशय नाग महाशय का नाम सुने होंगे नाग महाशय थे उनको बांधने के जब महामाया आई तो वो इतने सूक्ष्म हो गए इतने सूक्ष्म हो गए की उसको नहीं बांध सके नाघ महाशय नाघ बहुत बड़ी कथा है यदि राम रामकृष्ण में नाघ का जीवन चरित्र आप पढ़ेंगे ठीक एक डॉक्टर थे यद्यपी लेकिन वो इतने भक्त थे कि माँ के पास जाकर के छोटे बच्चे की तरह और जो कुछ देते थे यहाँ तक पत्ता तक जाते थे पत्ता में भोग प्रसाद दिया जाता है ना सत्ता तक को वो इतनी श्रद्धा की मां के हाथों से मिला हुआ उस तत्व को मैं कैसे छोड़ सकता हूं उस को मैं कैसे छोड़ सकता हूं और वो उस दो को भी उदृष्ट कर लाते ऐसे भक्त थे तो कहते हैं कि महामाया जब आई ये दो लोगों लोगो, को नहीं बांध सके किन किन लोगों को नाग महाशय को नहीं बांध सके क्योंकि पूरा समर्पण था ये तो सूक्ष्म हो गए और एक ये स्वामी विवेकानंद को नहीं बांध पाई महामाया माया क्यों नहीं मान पाई बोले कि वो इतने विशाल हो गए इतने विशाल हो गए तो माने सूक्ष्म और विशाल वो सबसे मैं अहम ब्रह्मा के में स्थित रहते थे उनको कैसे पकड़े महामाया ये दो लोगों को महामाया जो है अपने बंधन में नहीं जानता थी और बाकी बड़े से बड़े जहां तक भगवान शंकर भगवान शंकर जी को माया ने बांध लिया उसकी कहानी है भगवान शंकर जी की भी कहानी है उनको भी विश्वमोहनी भगवान नारायण का एक रूप है विश्वमोहनी उसने उसको बंधन में डाल दिया भगवान शंकर को नारद जी के बारे में भी सुनते हैं नारद जी को माया के बंधन में बांध दिया ये माया महामाया बड़ा प्रबल है तो इससे मुक्त होने का उपाय क्या है कहते हैं सरेंडर सरेंडर बने समर्पण कि तो माँ तो ही कृपा करके यदि बजाय तो धज सकते नहीं तो धजना हो उसके संसार में ये है महामाया तो भगवान का मैं कह रहा था कि मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लोगों से बोल रहा था स्वामी विवेकानंद जी ने चार प्रकार के हमको साधन के पथ बताए ज्ञान का मार्ग बताए कर्म का मार्ग बताए और फिर भक्ति का मार्ग और योग का मार्ग योग माने राजयोग इस चार योग में से किसी एक योग का अवलंबन नहीं करके हम एक अवसागर से पार हो सकते हैं या चारों योग का संबंध है हम रामकृष्ण मिशन के लोग चारों योगों का समन्वय करते हैं हम लोग कर्म भी करते हैं ज्ञान की चर्चा अभी हम लोग ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं शास्त्र का अध्ययन भी ज्ञान की चर्चा है ज्ञान की चर्चा करते हैं फिर कर्म तो हम लोग करते ही है कोई ऑफिस में काम कर रहा है कोई रिलीफ का काम कर रहा है कोई विद्यालय चला रहा है कोई सेक्रेटरी है सचिव है कोई इस प्रकार के कार्य का विभाजन होता है और उन जैसा जैसा उनकी योग्यता जैसी जैसी योग्यता होती है वैसे वैसे वो भगवान की सेवा करते हैं हम लोग सोचते हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान की सेवा है भगवान की सेवा और इस प्रकार यदि व्यक्ति यदि सोच ले कि मैं जो कुछ कर्म करता हूँ वो भगवान की सेवा है ऐसा तो उससे चित्त की शुद्धि होगी शंकर महाराज तो कहते हैं ज्ञान और कर्म का समुचा कभी नहीं हो सकता ऐसा संकल्प आदि कहते हैं लेकिन आधुनिक रूप में हमारे श्री अपने हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि नहीं कर्म के द्वारा चित्त की शुद्धि होगी और चित्त की शुद्धि के बाद तो इसका लाभ होगा चित्त शुद्ध हो गया मान लीजिए दर्पण यदि मैला है उसमें से दर्पण से मैला हटा देंगे तो चेहरा तो साथ दिखेगा ना चित्त भी दर्पण है चित्त भी एक दर्पण है यदि चित्त स्वच्छ हो गया किसी प्रकार के संस्कार नहीं है कर्म के द्वारा इस चित्त के मल को दूर किया जाता है और उस चित्त में फिर भगवान का प्रकाश होता है भगवान उस चित्त में दिखाई देते आपका चित्त जितना शुद्ध होगा भगवान के जो ये रूप है आपको उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा तो कर्म जो है चित्त का शुद्धि का कारण होता है कर्म योग कर्म तो हम सब लोग करते हैं ना लेकिन कर्म योग जो है चित्त शुद्धि का कारण होता है मल को दूर करता है तो हमको कर्म करना चाहिए और कर्म करना जो ज्यादा कठिन नहीं है केवल समर्पण करना है कि मैं जो मान लीजिए आप जो है आप ही में जा करके काम करते हैं ईमानदारी के साथ काम करते हैं घूस नहीं लेते हैं बहुत तो से लोग घूस लेते हैं अपने श्री रामकृष्ण देव एक लोग कहते थे एक भक्त के बारे में बोले वो व्यक्ति जो है उसको पांच सौ वेतन मिलता है और पांच सौ वो कहीं से और कमा लेता है इसीलिए मैं उसके अन्न को छू नहीं सकता हूं ऐसा श्रीराम करते थे। उसके अन्न को मैं छू नहीं सकता हूं उसको ग्रहण करना तो दूर की बात है ऐसे श्रीराम करते थे इतने पवित्र और शुद्ध थे और वो एक व्यक्ति को और इसी प्रकार का पवित्र और शुद्ध कहा करते थे वो थे प्रेमानंदी महाराज प्रेमानंदी महाराज को कहते थे कि इसकी हड्डी तक हड्डी तक जो है शुद्ध हो गया है शुद्ध है ये राधा का साक्षात होता रहे ऐसा बोलते राधा से लेकिन पुरुष रूप में आए हम लोग जानते हैं राधा रानी जो है इसके रूप में भी आए थे कैसन महाप्रभु के रूप में कैसन महाप्रभु आते हैं राधा रानी के तरह उनको भी समाधि होती थी इस प्रकार के शरीर विकार होता था उनके रूप तो ऐसा हम लोग सब उदाहरण हमारे सब साथियों में मिलता है जो लोगों को मिलता है ये जीवन जो है इन अच्छा भक्ति योग भक्ति योग के बारे में आप लोगों को बताया कि भक्ति इस प्रकार से किया जा सकता तो तो तो है स्वामी जी ने भक्ति योग के बारे में कहा है कि नारद जी जो कहते हैं श्री रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि कलयुग में अन्नगत प्राण है और अन्यगत प्राण होने के कारण नारदीय भक्ति होना चाहिए नारदीय भक्ति क्या है सीताराम सीताराम ऐसे चिल्ठे को बजाते हैं नारायण नारायण सीताराम सीताराम ऐसा करते रहते हरी हरी तो ये है नारदी भक्ति श्री राम कृष्णदेव बार बार बोलते थे कि हमको नारदी भक्ति करना चाहिए जैसे चलते फिरते हैं चल रहे हैं दुनिया भर की चिंता चल रही है उस समय यदि हम भगवान का नाम लेते हुए चले तो कार्य और भी अच्छा हो जाता है तो ये नारदी भक्ति और मैंने जैसे बताया हरे नाम हरे नाम हरे नाम यो केवल नाते व नाते व नास्ते वन्य और कल भी बताया था कि कलयुग केवल नाम आधारा सुबेरे मेरे नई है पाला कलयुग जो है केवल नाम का आधार है नाम का स्मरण करके इस संसार सागर से हम पार हो सकते है ये नारदी भक्ति तो इन सब का यदि हम अपने जीवन में समग्र रूप रूर से यदि प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम सफल हो सकते हैं लेकिन इसके लिए मैंने बताया जैसे कि कि उस प्रज्वलित उस दीप को प्रज्वलित रखने के लिए बीच बीच में सत्संग करना श्री रामकृष्ण देव भी बोलते थे भाई साधन करो कैसे कहते मने बोले बने कोने मन में बन में और कोने कोने वाले एकांत स्थान किसी कारना भी जा करके साधना करोगे तो सिद्धि मिलेगी ये श्री कृष्ण ने बार बार बोलते और गृहस्थों को कहते कि भाई तुम गृहस्थी में रहते तो किस प्रकार रहो कहते हैं एक दासी की तरह रहो कैसी दासी वो कहते हैं हो गया क्या अच्छा दासी की तरह रहो कहते हैं दासी रहो कैसे दासी की तरह रहो तो बोलते हैं कि जिस प्रकार से दासी एक अपने महाराज के घर में जाकर के काम करती है सब प्रकार से सेवा करती है मन लगा करके उसके पुत्र को मेरा राजा मेरा बच्चा मेरा मुल्ला कहते हुए उसको प्यार सुलार करती है लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि ये मेरा राजा मेरा मुल्ला, मेरा बच्चा नहीं है जानती है ना दासी दासी जाती है और भाई जिसको कहते हैं दाई भाई जो है दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करती है और कहती है कि मेरा राजा मेरा मुन्ना मेरा बच्चा और उतना ही उसको माँ की तरह प्यार भी देती है लेकिन वो अच्छी तरह जानती है कि ये मेरा मुन्ना मेरा राजा मेरा बच्चा जानती है, है मेरा राजा मेरा मुन्ना तो एक छोटे से कुटिया में पड़ा हुआ भिलक रहा होगा माँ के अभाव ये देखती इसी प्रकार हमको संसार में रहना है हम अपने परिवार के सदस्यों को बहुत प्यार करें मेरा राजा मेरा मुंडा सब कहें लेकिन सब समय जानना है कि ये मेरे कोई नहीं है ये तो सब भगवान के हैं ये सब भगवान के, के ही संतान है मेरी पत्नी है तो ये भी मेरे भगवान के ही है केवल हम दोनों का संयोग है एक दूसरे को हम आध्यात्मिक पथ में उन्नत करने के लिए एक सूत्र में बढ़े हुए इस प्रकार का भाव एक सूत्र पे सब लोग क्यों बंधे आध्यात्मिक उन्नति के लिए बंधे हैं हम इस माध्यम से किले में रह करके युद्ध करना बहुत सहज है बोलते थे श्री रामकृष्ण देव अभी हम किले में रह करके यदि तलवार चलाएं तो बहुत सहज होता है लेकिन किले के बाहर में आकर के यदि हम युद्ध करें तो हमारे शत्रु हमको प्राप्त कर सकते काम को रिश्वन लोभ होगी अच्छा शत्रु है इनको यदि हम घर किले गस्थी के बीच में रहते हैं इनके अंदर उनको हम नष्ट कर सकते हैं मार सकते हैं लेकिन उसके बाहर यदि गए खुले तल खुले जगह में पीला के बाहर निकले गृहस्थी के बाहर निकले तो बहुत विपत्ति है सब तरह से काम क्रोध एशिया भ्रमण लोग आक्रमण करता है चारों तरफ से तो उससे खुले तलवार से लड़ना बहुत कठिन होता है इसलिए जो गृहस्थ में रहते हैं उनका उद्देश्य क्या है हमने गृहस्थी की है गृहस्थी करने का उद्देश्य है कि हम इस गृहस्थी के माध्यम से उन्नति को लाभ करें ईश्वर को लाभ करें यही उसका उद्देश्य है लेकिन हम उद्देश्य से भूल जाते हैं और उस माया मोह में पड़ जाते हैं माया मोह पर करके ईश्वर को ही भूल जाते हैं जिसने हमको इस पिट्ठी पर लाया हम इस ईश्वर से प्रार्थना किए कि प्रभु मैं पृथ्वी में जा करके आपका निरंतर स्मरण करता रहूँ आपका जप करूँगा ध्यान करूंगा पूजन करूंगा, करूंगा हम आकर के भूल जाते हैं तो इसी को संत लोग बार बार स्मरण कराते हैं देखो बेटा तुम इस संसार में आए हो तुम्हारा उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना बार बार ठोकर मारते हैं कई प्रकार की पीड़ाएं होती है जैसे मैं कल भी कहा था कि पिता अपने बच्चे को यदि दंड देता है या मारता है तो उसका उस उद्देश्य उसको पीड़ा पहुंचाना नहीं है बल्कि उसका उद्देश्य क्या है उसको सुधारना उसको सही मार्ग पर ले जाना यही उसका उद्देश्य होता है उसी प्रकार भगवान बीच-बीच में हमको दुख दे देते हैं जैसे मेरे पास मान लीजिए एक हजार रूपए है मैं जा रहा हूँ कहीं पर वो कहीं गिर गया या किसी पातिक मार ने मार दिया मुझे दुख हो गया ये तड़ाका मार दिया भगवान ने एक छापड़ मार दिया अब मैं शायद सचेत हो जाऊंगा कहीं पर जाऊंगा पैसे को बहुत संभाल के रखूंगा क्योंकि तो मुझे झापड़ पड़ा है मुझे पीड़ा है उसकी तो मैं अच्छी तरह से इसको संभाल के रखूंगा चोर पाकिट में रखूंगा या कहीं और रखूंगा इस प्रकार का जो हमारा हो जाता तो इसी प्रकार से भगवान हमको धन देते रहते, बीच बीच के हमको बताते हैं की बेटा देख तू तो इस संसार में आया था मेरा नाम देने के लिए तो नाम ले रहा इसमें तेरह हजार रूपए चोरी हो गया है न तो इसलिए ये जो दुख हमारे जीवन में जो आते हैं वास्तव में भगवान का दंड है भगवान जो है हमें सचेत करते हैं ये दुख सचेत करता है कि भगवान की तरफ थोड़ा नजर डालो भगवान का स्मरण करो मनन करो और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक मेरी बातों को सुने आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग जरूर अपने अंदर के दीपक को सबके अंदर में एक एक दीपक जल रहा है एक एक ज्योति जल जो रही है उस ज्योति को हमेशा सत्संग रूपी तेल के द्वारा भरे रखें तभी वो ज्योति जो है हमेशा निरंतर प्रज्वलित रहेगा उसका उद्देश्य है कि मंदिर देवालय किसके लिए बनाए जाते हैं भक्तों के लिए तो हम लोग जाए वहाँ पर मंदिर में जाकर के और भक्तों भक्त लोग अपना वहाँ पर समर्पण करें ईश्वर का स्मरण करे चिंतन कर, इस्वर, करे प्रणाम करे भगवान को इसी उद्देश्य से मंदिर बनाया जाता है और इसी उद्देश्य से हम सब साधु महात्मा लोग इसी उद्देश्य से कार्य करते हैं हम भी पहुंचे हुए नहीं है हम भी साधक हैं जैसे मैंने प्रम ने भी कहा हम भी साधक हैं हम भी साधना कर रहे हैं हमारे मार्ग में भी कितनी बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं से हम लोग कैसे कैसे नाते हैं ये एक और अन्य बात बातें हैं साधु महात्माओं की बातें अलग है लेकिन आप लोग यदि गृहस्थ में हैं, कोई बात नहीं श्री राम से सुधेष तुमने गृहस्थ किया कोई बात नहीं अच्छा कार्य किया है गृहस्थी तो बहुत बढ़िया है तो सभी आश्रमों से श्रेष्ठ माना गया है चार प्रकार के आश्रम हमारे शास्त्र में लिखा है चार प्रकार का जैसे आपका गृहस्थ है वाण है संन्यास है ब्रह्मचर्य है तो इन सभी आश्रमों में आश्रम जो है श्रेष्ठ है श्रेष्ठ इस दृष्टि से कहा गया है कि वो तीनों आश्रमियों का ब्रह्मचर्य वाण और सन्यासियों का पालन करता है वो जो है गृहस्थ आश्रम जो है इन तीनों आश्रमियों का पालन पोषण करने का दायित्व तो उनके ऊपर है आपके धन से ही आश्रम चलता है आप जो देते हैं आप दान देते हैं कहीं पर भी दान देते होंगे उस दान से ही तो मंदिर देवालय सब तो चलता है इसलिए अच्छा हम यदि भिक्षा करने के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे जैसे के घर में ही तो जाएंगे पहले जिस समय प्रारंभ हुआ था रामकृष्ण उस समय तो उनके पास कुछ था नहीं अभी तो थोड़ा बहुत आप लोगों के डोनेशन से सब हो गया है तो उस समय जो है जाकर के घर घर भिक्षा मांगना पड़ता था और भिक्षा मांगकर कई कई बार तो एक एक पैसे दो दो पैसे लोगों से भिक्षा मांग करके फिर आश्रम का काम चलता था यहाँ तक कि जिस समय प्रारंभिक अवस्था था उस समय साधु सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरुवाई थे उन लोग साग और सब्जी खा करके दिन बिताते थे कभी कभी पानी यहाँ तक श्री रामकृष्ण देव के जो प्रिय शिष्य कहिए जो अत्यंत सेवाभावी थे रामकृष्णा जी महाराज उनको तो रेत का उन्होंने कुछ खाने पीने के, के लिए नहीं था भगवान से कहते हैं कि आज तो मैं आपको रेत का भोग लगाऊंगा रेत माने कुद्रू। क्या कहते हैं आप लोग बालू बालू उसको मैं भोग लगाऊंगा और उसको आपको भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा लेकिन ऐसा अवसर नहीं आया किसी भक्त ने ला करके ईश्वरी प्रेरणा से खिले या फिर वो खाए तो ऐसी परिस्थितियां थी तो हम कहाँ जाएंगे गृहस्थों के पास ही जाएंगे तो इसलिए कहते हैं गृहस्थ बहुत श्रेष्ठ है गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है लेकिन वो बृहस्थ जो है धर्म पर स्थित हो ईश्वरों विमुख हो तभी वह गृहस्थ श्रेष्ठ है धन्यवाद आप लोगों को बहुत सारी बातें बोल दिया क्या क्या बोला मैं